माँ की बातें सरयू बाला देवी 28 जुलाई 1918 संध्या के बाद गई थी आरती तब भी आरंभ नहीं हुई थी माँ रास्ते की ओर के बरामदे में एक आसन बिछा कर बैठी जप कर रही थी बड़ी गर्मी थी पास जाकर प्रणाम करके बैठते ही माँ ने हवा करने के लिए पंखा मेरे हाथ में दे दिया मैं हवा कर रही थी उसी समय एक वयस्क विधवा ने आकर मां को प्रणाम किया मां ने पूछा किसके लिए साथ आई उन्होंने कहा दरवान के साथ आई हूं और इसके साथ ही मां को हवा करने के लिए मुझसे पंखा मांगा मैंने तत्काल दे दिया मां बोली रहने दो रहने दो वही करे उन्होंने कहा क्यों मां मेरे हाथ से थोड़ा सा नहीं होगा ये लोग तो कर ही रहे हैं माँ इस पर मानो थोड़ी नाराज हुई उन्होंने दो एक मिनट हवा करने के बाद कहा तो फिर चलती हूँ माँ एक बार महाराज के पास जाना होगा माँ के चरणों से सिर लगाकर प्रणाम करते ही वे अत्यंत नाराज होकर बोली आह पाँव में क्यों एक तो ऐसे ही तबीयत खराब है यही कर करके तो यह सब बीमार हुई है उनके चले जाने के बाद उन्होंने जल से अपने पाँव धो लिए वे विधवा महिला गोलाब माँ को थोड़ा देख आने के बाद वे तब काफ़ी बीमार थी पुनः माँ से विदा लेने आई माँ ने कहा हाँ हाँ जाओ इसके पूर्व मैंने कभी माँ को किसी के साथ ऐसा व्यवहार करते नहीं देखा था बाद में माँ ने मुझसे कहा मेरा आसन उठाकर कमरे में ले जाओ और बिस्तर को नीचे बिछा दो माँ आकर लेटी और घुटनों पर घी की मालिश कर देने को कहा थोड़ी देर बाद वे बोली अब पीठ में मरचादी तेल की मालिश कर दो दलित बाबू की बात उठी मैंने कहा माँ सुना है कि वे आप ही की कृपा से बच गए हैं माँ उसकी अनेक इच्छाएं थी उसकी जो अवस्था थी बेटी पेट से बाल्टी भर भर कर पानी निकालता था बिल्कुल अंतिम अवस्था में पड़ा था तब उसने बड़े कातर स्वर में कहा माँ मेरी बड़ी इच्छा थी कि कामारपकुर तथा जयराम बाटी में मंदिर और अस्पताल बनवाऊँगा परंतु तुमने कुछ भी नहीं करने दिया अहा ठाकुर ने बचाया है वहाँ यह सब करने की इच्छा उसके समान अन्य किसी भी भक्त में नहीं है बच गया है अब कार्य करें मेरे लिए उसने एक तालाब खरीद दिया है